ृतिपुराल करुल मामी भगवत् शंकर लोकशंकर शकर्य शवरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे ईश्वरो महाराज के ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र तृतीयाध्यायचतुर्थपाद में द्विती अकमर्शाधिण है जिसमें उपनिषद में द्विती अध्याय तेईसवा खंड मेंकंधा यज्ञ्ययन दान में प्रथम तब एवतीय ब्रह्मचार्य आचार्य कुलवासी अत्यंत आत्मन आचार्य कुल अवसादयन इस प्रकार का वाक्य आया जिसमें तीनों आश्रमों का प्रत्यक्ष निर्देश है और चतुर्थ आश्रम को सूचित किया गया ऐसे पक्ष लेकर के यहां सिद्धांत है तो पूर्व पक्ष पहला सूत्र में जयमिनी आचार्य ने कहा कि यहां जो आचा, आश्रमों का निर्देश आया है ये साक्षात विधि नहीं है परामर्श मात्र है अर्थात अन्यत्र प्रतिपादित विषय का अन्यत्र केवल उल्लेख किया गया इसी कारण से जब तक प्रत्यक्ष श्रुति नहीं मिलती है तब तक इस वाक्य के आधार पर कुछ निर्णय नहीं हो सकता यह पूर्वपक्ष का अभिप्राय है पूर्वपक्ष का अभिप्राय में गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके अन्य आश्रमों के लिए प्रत्यक्ष श्रुति नहीं है विशेषकर संन्यास आश्रम का विधान श्रुति में नहीं है पूर्व पक्ष मीमांसकों का अभिप्राय है इसी अभिप्राय से अभी पूर्व पक्ष ग्रंथ चल रहा है तो इसमें ब्रह्म संस्थ अमृतत्व ये जो वाक्य है ये परामर्श माना तो उसी में एक देशी ने पूछा कि यदि ऐसा मानेंगे तो ननु परामर्शे भी गम्यं देव। परामर्श होने पर भी हमें तो प्रतिपादन स्वीकार करना ही पड़ेगा तब कहा कि स्वीकार हम करते हैं किंतु यहां प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा नहीं अपितु तो स्मृति आचार्य आचाराभ्याम तू ये कहा स्मृति और आचार के बल पर हम स्वीकार करते हैं कि कोई स्मृति वाक्य मिलता है और आचार के विषय में आचार जो शिष्टाचार चल रहा है उसी को लेकर तो स्मृति में कारणवायन स्मृति में आश्रमों का जो विस्तार से प्रतिपादन किया उसी को कल देखा था प्रकरणार्थ विवरण में आगे भाष्य देखिए अतश्च प्रत्यक्ष श्रुति विरोधे सति अनादरणीयास्ते भविष्यन्ति तो इसी कारण से जब तक प्रत्यक्ष श्रुति नहीं मिलती है क्योंकि श्रुति के प्रमाण के आधार पर ही स्मृति और आचार को प्रमाण माना जाता है जब तक श्रुति वेद में प्रमाण नहीं मिलता तब तक स्मृति और आचार प्रमाण नहीं भगवत गीता को इसलिए हम प्रमाण मानते हैं क्योंकि भगवत गीता पूर्णतः श्रुति के अनुकूल है शास्त्र के आधार पर है उसमें अशास्त्रीय एक भी बात नहीं मिलती है इसीलिए गीता को हम स्मृति मानते ना कि भगवान विष्णु के अवतार पुरुष श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिया इतने महान व्यक्ति ने उपदेश दिया इसी के कारण भगवत गीता प्रमाण नहीं है ऐसा हम प्रमाण नहीं मानते कोई भी कहा हो यदि वेद के अनुकूल कहा तो वेद अनुकूल स्मृति प्रमाण है यह आपने ब्रह्मसूत्र का द्वितीय अध्याय प्रथम पाद में स्मृत्याधिकरण में देखा इसी प्रकार मीमांसा में जो द्वितीय अध्याय का जो स्मृति अधिकरण है वहां भी इस विषय में विचार किया स्मृति को इस प्रकार ही प्रमाण माना जाता है तो स्मृतियां यद्यपि लौकिक होते हैं लौकिक का है कि पुरुषों के द्वारा कोई व्यक्ति के द्वारा निर्मित प्रतिपादित होते हैं ऐसा होने पर भी स्मृतियों को शास्त्र के अनुसार प्रमाण माना जाता स्वतंत्र प्रमाण नहीं होता इसलिए कह रहे हैं आतश्चा इसी कारण से प्रत्यक्ष श्रुति विरोधे प्रत्यक्ष श्रुति के साथ विरोध होने के कारण अनादरणीयास्ते भविष्य अनादरणीय मान स्मृति आचार जो है ना अनादरणीय हो जाते हैं इनको आदर नहीं कर सकते मनुस्मृति इसलिए प्रमाण है क्योंकि मनुस्मृति शास्त्र के अनुसार है याज्ञ स्मृति शास्त्र के अनुसार है इसलिए उनको प्रमाण मानते हैं जो शास्त्र के वेद के अनुसार होना चाहिए तब उनका प्रमाण है कपिल आदि स्मृति शास्त्र के अनुसार नहीं है तो हम ऐसा प्रमाण नहीं मानते इसीलिए यहां अनादरणीय भविष्य कहा तो ये फिर स्मृतियों का क्या प्रयोजन होगा अब स्मृति में तो विस्तार से ये सब बताया कहते अनधिकृता विषया अथवा इन स्मृतियों को ऐसा मानना चाहिए अनधिकृत विषय जैसा पहले कहा गृहस्थाश्रमी होकर के वेद विहिध कर्मों का अनुष्ठान करने में अनेक कारणों से जो अनधिकृत है उनके लिए कहा गया है वे क्या करना है उनके जीवन में क्या करना है उनको यह कहा गया उनके कर्तव्य अब एक देशी पूछते हैं सिद्धांति की तरफ से वो प्रवचन सुन रहा है। उनके पूरा वक्तव्य दलीलों उनको सुन रहा सुनने के बाद में अबीच में शमशे होते हैं उसमें और स्पष्टीकरण के लिए पूछते एक देशी पूछते हैं ननु गारहस्थ्यम अपनी सहव ऊर्धरे भी पराममृष्टम यज्ञो अध्ययनम दानम प्रथम कहते हैं ये जो तेईसवा खंड में आया वह मंत्र है ना ये तो कोई पक्षपात नहीं कर रहा ये तो प्रथम से गारहस्थ्य से लेकर के ब्रह्मचर्य माने वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य सबका निर्देश किया आप जो बाकी आश्रमों को अनधिकृत मानेंगे या प्रमाण मानेंगे और केवल गार्हस्थ्य को प्रमाण मानेंगे ऐसे कैसे होगा तो वाक्य भेद हो जाएगा एक वाक्य में तीन कहा पूर्व पक्ष के अनुसार तीन कहा है तो तीनों में से एक को प्रमाण मानेंगे और दो को प्रमाण नहीं मानेंगे कहा एक साथ ऐसे कैसे होगा ये पूछ रहे हैं कि गार्हस्थ्य में के अभी भी गृहस्थ जो स्थिति है गार्हस्थ्य गृहस्थाश्रम का भी सहैव ऊर्धरे परामृष्टम ता आश्रम यानी ब्रह्मचर्य और वानप्रस्त आश्रमों के साथ ही परामर्श किया गया परामर्श मान रहे इसको तो गृहस्थ भी तो ऐसे ही तो परामर्श किया गया वहां कहा गया यज्ञ अध्ययन दानम प्रथम त्रयो धर्म स्कंधा यत्नो अध्ययनम दानम यदि प्रथम ऐसा वाक्य आया कहते हैं वो तो ठीक है ऐसा तीनों का साथ परामर्श है तथा फिर भी तथा तो गृहस्थम प्रति एवं अग्निहोत्रा आदि नाम कर्म नाम विधान प्रसिद्ध अस्तित्व फिर भी हम तो उसका अस्तित्व मानते हैं कारण क्या है कि गृहस्थ के प्रति ही अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान किया गया शास्त्र में और अग्निहोत्र आदि कर्मों को विधान करने के बाद में कहा ये जब तक जिए तब तक इसको करते रहे इसको छोड़ना नहीं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसको छोड़ नहीं सकता तो बाद में आगे कोई आश्रम दूसरा ग्रहण करने का सवाल ही नहीं होता जब छोड़ ही नहीं सकता है तो कैसे करें इसीलिए गृहस्थ के प्रति अग्निहोत्र आदि कर्मों का स्पष्ट विधान होने से श्रुदि प्रसिद्धम ही तद अस्तित्व में प्रसिद्ध ही गृहस्थ आश्रम का अस्तित्व हम मानते हैं और गृह सूत्र करके जो वेद के अंग है वेद के अंग भाग में कल्प सूत्रों में गृह सूत्र होते हैं गृह सूत्र सारे गृहस्थों के धर्म बताते हैं तो षोड़ संस्कार है और पंचयत् है और नित्य कर्म है नैमित्त कर्म है काम्य कर्म है इन सब का विधान कैसे कैसे करना चाहिए कैसे स्थाली पाक बनाना चाहिए कैसे पुरोडा बनाना चाहिए किससे बनाना चाहिए किस समय बनाना चाहिए मुहूर्त इत्यादि विस्तार से कहा तो ये सब स्रौद सूत्रों में मिलता है तो ये उनके लिए है वहां कोई संन्यास आदि अन्य आश्रम के लिए तो है नहीं इसीलिए अग्निहोत्र आदि कर्म वेद में विहित है और गृहस्थ के बिना उन कर्मों का संपन्न होना संभव नहीं है इसीलिए गृहस्थ आश्रम का विधान माने बिना अग्निहोत्रा आदि विधान सार्थक नहीं होगा इसलिए हमको गृहस्थ आश्रम मानना पड़ेगा अब जबकि संन्यासी अन्य आश्रम के लिए कुछ नहीं है ऐसा उनकी दृष्टि में कुछ प्राप्त नहीं होता जो कुछ कहा ग्रहस्थों के लिए और जो ऋषियों ने कहा वो भी सारे गृह थे। अब जो जो उपदेश दिया जैसा उद्दालक आदि ऋषियों ने उपदेश दिया आपके ब्रह्म विद्या का तत्व असी ब्रह्मास्मि आदि आदि पदों का, वो किसने दिया वो सभी ग्रहस्थित थे। कठोपनिषद में भी यज्ञ का विधान आता है और छांदों के बृहदार सब में यज्ञ के संबंध में कथन है और तैतरीय में यज्ञ का विधान किया सब जगह है तो ये सब कौन करता है अग्रहस्थ नहीं करता इसीलिए गृहस्थ आश्रम का तो प्रामाणिक ज्ञान प्रामाणिक होता है वो तो है तस्मा स्तुत्यर्थ है परामर्शो न चोदनार्थ फिर ये बाकी आश्रमों का विधान क्यों किया कहते ये तो स्तुति के लिए किया ये बाकी आश्रम से ये आश्रम श्रेष्ठ है तो इसको गृहस्थ आश्रम के साथ जोड़ करके स्तुत्यर्थ है अर्थवाद करके परामर्श किया न चोदनार्थ विधान के लिए नहीं यह करना चाहिए इसके लिए नहीं ऐसा उनका पक्ष है अपीच अपवद ही प्रत्यक्षा श्रुति आश्रमांतरम अभिश्रुति ये सूत्र में आया ना अपवदति ही ऐसा कहा अपवाद भी करते हैं आश्रमांदर नहीं होना चाहिए ऐसा प्रत्यक्ष श्रुति अपवाद करती है नहीं होना चाहिए निंदा करती है आश्रमांतर ठीक नहीं है ऐसे बोलती है कहा बोला कि प्रत्यक्ष श्रुति बोलते तैतरी संविधा में है ये श्रुति यो अग्नि ऐसा कहा वीरहा उत्वास्य जो व्यक्ति अग्नि का परित्याग करता है अग्नि का उद्वास करता है उद्वास करना मतलब अग्नि कर्म बंद कर देना वो जो करता है अग्नि का परित्याग करता है क्योंकि सन्यास में अग्नि का परित्याग होता है तो अग्नि का परित्याग करता है उसको क्या होगा वीरहा वो तो वीरहा बनेगा, बनेगा। यह वीर शब्द का जैसा वीर शब्द लोग में प्रसिद्ध है सूर्य वीर के लिए होता है वीर शब्द किंतु यहाँ वीर का अग्नि अग्नि है जो यज्ञाग्नि है उसका नाम वीर है वीरहा मने वीरम हंधी वीरहा तो वीर वन यज्ञाग्नि का परित्याग हनन करता है ये बड़ा पाप है ऐसा नहीं करना चाहिए यज्ञाग्नि का परित्याग करना मतलब नास्तिक होना होता है बड़ा पाप ही होता ऐसा नहीं करना चाहिए ये कहा बिल्कुल त्याग करने का कोई बोला ही नहीं है और दूसरी बात देखिए आचार्याय प्रियम धन आहृत्य प्रजातंह ऐसा कहा आचार्य के लिए प्रियन आहृत्या यह आपने पहले भी सुना चैतरीय था, उपनिषद में हाँ चैतरीय उपनिषद में आया आचार्य के लिए प्रिय बाद में आचार्य को दक्षिणा समर्पित कर प्रजातंतु मा व्यवच्छेदी फिर संतान को व्यवच्छेद नहीं करना यानी जाके विवाह करके संतान उत्पत्ति करना चाहिए क्योंकि प्रजातंतु को छिन्न नहीं करना चाहिए प्रजा मैंने परंपरा संति परंपरा बनी रहनी चाहिए आ, तो उसी से आगे कर्म चलता है तो इसीलिए ग्रस्त आश्रम में जाने के लिए कहा तो माव्यवच्छेद ही कह रहा है कि मत व्यवच्छेद मत करो लुंगल लकार प्रयोग किया माँ व्यवच्छेदी व्यवच्छेद मत करो ने विधिलिंग का प्रयोग किया व्यवच्छेद मत करो बोला हाँ फिर ना पुत्र से स्थिति जो पुत्र नहीं होता ना उनको कोई लोग प्राप्त नहीं होता है यहां से यहां तो ये यह ना कहना प्रकार है ना अपनी जिंदगी बिता देंगे फिर यहां से स्वर्ग लोग जाएंगे तो वहां उनको स्थान नहीं मिलेगा क्योंकि पितर लोग जाकर के जाना पड़ेगा तो पितर नाराज हो जाएंगे तुम्हारा पुत्र है नहीं ऐसा करके उनको निंदा करेंगे तो इसीलिए अपुत्र होगा जिसका पुत्र नहीं होगा यानी ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास में जाएगा तो पुत्र नहीं होगा फिर उसको तो आगे कोई पुण्य लोग है ही नहीं ना लोगोस्ती का और इसीलिए गृहस्थ लोग भी बड़े परेशान होते हैं यदि संतान नहीं हो तो परेशान हो जाते हैं ऐसा तो आ, मुश्किल होता है फिर उनको दुख भी होता है उसके लिए कर्म भी करते हैं संतान प्राप्ति के लिए क्यों ऐसा सुना है कि यदि पुत्र नहीं है तो उनको लोग प्राप्त नहीं होता क्योंकि परंपरा नहीं रहेगी तत्सर्वे पशवहातु इस प्रकार के जो विवाह नहीं किया है ना ये सारे पशु है ऐसा अब इससे ज्यादा जिंदा क्या हो आवश्यकता सर्वे पशवा जिनके पुत्र नहीं है ना अपुत्र है। ये सब पशु होते हैं। ऐसा आतरे ब्राह्मण में कहा ये सब श्रुदी वाक्य है देखो कहां कहां से सूढ़ी ढूंढ करके ला रहे हैं। सब आचार्य जी ला रहे हैं। ये तो पूर्व पक्ष नहीं आचार्य को सब याद रहता है ऐसे पक्ष में इन्होंने ऐसे ऐसे कहा अब इसका क्या अर्थ करना इतने एवं अब इतम आदि स्पष्ट रूप से कहा ऐसा करना गलत है कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए तथा ये चेमे अर्ये श्रद्धा तब इत्युपादे तव श्रद्धे ही उपवसंध्य अरण्ये चयानुपदेशो नाश्रमापदेश ये जो उपनिषद में आया ना ये चेम अरण्ये श्रद्धा तब इुपास आदि आया श्रद्धा तब इत्यादि का उपासना करते हैं अरण्य में जाकर के ये वन प्रस्थाश्रमे तब श्रद्धे ही उपवसंधि इत्यादि मुंडको उपनिषद में आया ये सिर्फ आश्रमांतर का उपदेश है ऐसा कहा था पहले पहले अधिकरण में उर्धरे अधिकरण सूत्र में ये कहा था बोलते ये जो आपने उपदेश दिया ना देवयान ये देवयान उपदेश ना आश्रमांतर उपदेश ये सब देवयान के लिए मैंने ये देवयान मैंने जो उत्तरायण मार्ग है उत्तरायण में मार्ग में कौन कौन जाता है इस विषय में उपदेश दे रहे इस विषय में कह रहा है वो आश्रमांतर की उपदेश नहीं जैसा आप कहा था कि पहले भाष्यकार ने इसको सिद्धांत पक्ष में रखा इन वाक्यों को अब वो सुनकर के उसी को पूर्व पक्ष अब बदल रहा अब पूर्व पक्ष का अभी उत्तर देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इसके क्या अर्थ निकालना है तो क्योंकि वहां अर्थ का विचार नहीं हुआ ये पूर्व पक्ष आगे लाने के लिए वहां अर्थ का विचार नहीं किया यद्य तत्त उपनिषदों में इन अर्थों का विचार हुआ है अब यहां नहीं हुआ इसका विशेष तात्पर्य क्या होगा ये है कहते हैं तो उनका इन वाक्यों का अभिप्राय क्या है जहां आपको लग रहा है कि आश्रमांदर का विधान है वो तो विधान नहीं है ये तो उत्तरायण मार्ग का विधान है ना आश्रमांदर उपदेश और संदिग्धम चाह आश्रमांतर अभिधानम तब एव द्वीय महादेश कहते यहां तो दूसरा आश्रम करके जो कहा है ना तब एवं द्विदी यहां इसी मंत्र में कहा तो उसका क्या बोलते हैं तो वो बोलते हैं ये तो संदिग्ध है अभी अब निश्चय नहीं हुआ कि ये वानप्रस्थ आश्रम को कह रहे हैं कि कोई क्या कह रहा है ये सब तो संदिग्ध है इसीलिए आश्रमांतर अभिधान ये है ऐसा अभी कहा नहीं जा सकता इस समय अब संदेह में है तथा उसी प्रकार एदमेव प्रवराजिनो लोग प्रव्रजंती ने उपनिषद में स्पष्ट कहा पुत्रेश् आया चित्तेष्ण आया, आया उस वाक्य में वाक्य में आया ये तो इसी आत्मा लोग को चाहते हुए जो बुद्धिमान लोग है विद्वांस ब्राह्मण हाँ, क्या करते हैं इच्छनता प्रवजंती परिवर्जन करते हैं ऐसा काम तो लोक संस्था वो अयम न पारिवराज्य विधि ये क्या है बोलते ये लोगों की स्तुति है लोक स्तुति लोक स्वर्गादि आदि की प्राप्ति की स्तुति है ये क्यों लोक शब्द आया ना क्या देखो वहां परभराज नो लोकमिचंद यहां कोई और मोक्ष के बारे में थोड़ी कहा था ये लोक मिच्छंद क्या अर्थ होता है लोग चाहते हुए अब वो स्वर्गादि लोग होंगे ब्रह्म लोग होंगे जो भी लोग होगा उन लोगों को प्राप्त करने की इच्छा से ये पुत्रेश इत्यादि त्यागते हैं ये काथन है वहां वित्थान करते हैं इसलिए लोक संस्थावा संस्थावा मन स्तुति लोक के संबंध में है ना पारिवराज्य विधि आप सोचते हैं यह पारिवराज्य विधि है यह पारिवराज्य विधि नहीं है संन्यास का यह विधान नहीं ये भी नहीं होगा अब कहते हैं ननु ब्रह्मचर्यादेव देव प्रव्रजेदी विस्पष्टम इदम प्रत्यक्षम पारिवराज्य विधानम जाबाल कहते ये तो बिल्कुल स्पष्ट है बाकी तो आप तो इधर उधर घुमा रहे कोई बात नहीं लेकिन ब्रह्मचर्या प्रव्रजेत इसका क्या होगा यहां तो विवाह नहीं करने के लिए कहा ब्रह्मचर्य आश्रम से ही परिवराजन प्राप्त करना चाहिए तो विस्पष्टम इधम प्रत्यक्ष बहुत ही स्पष्ट यह प्रत्यक्ष श्रुति है पारिवराज्य विधानम जाबाल जो जाबाल श्रुति में यह का विधान किया गया है वेद का यह श्रुति है जाबाल श्रुति उसमें पारिवराज्य का विधान किया गया इसका क्या होगा तब कहते हैं सत्य आ ये तो विधान है किंतु किन्तु अनपेक्षित्रुति विचार आदि दृष्टव इस श्रुदी के अपेक्षा नहीं करते हुए हम ये विचार कर रहे हैं इसका मतलब ये श्रुति को हम पूरा नहीं मानते इसकी उपेक्षा करते हुए ये विचार हम कर रहे हैं जो मुख्य श्रुतियों को मान रहे हैं अब जाबाल श्रुति में ऐसा कहा तो है अब वो वो हमारे पूरे स्वीकार नहीं है ये एक अर्थ हो सकता है अथवा ये पूरे अधिकरण इस श्रुति को अनपेक्षा करके रखा गया है ऐसा भी हो सकता है तो अनपेक्षित येदाम श्रुदि अयम विचार है यदि द्रष्टव्यम यह उनका अभिप्राय है इस प्रकार से पूर्व पक्ष हो गया टीका देखो पूर्व पृष्ठ में टीका है इसमें चतुर्थ पंचम पांचवा पंक्ति है ऊपर से कि तथा इत्यादि से कहा गारहस्थ्यम एक स्थित ब्रह्म संस्थास्तुत्यर्थमे त्रय आश्रंतर वचनमि उपसंहरती तस्मा इत्यादि से पूर्व पक्ष ने अपने पक्ष समाप्त किया क्या मान करके कि गारहस्थ्यम एकमेव स्रौद गारहस्थ्य एक ही आश्रम श्रुति सम्मत है बाकी कोई भी आश्रम श्रुति सम्मत नहीं है ऐसे स्थित ऐसा हमने सिद्ध करके फिर ब्रह्म संस्थदा क्या है ब्रह्म संस्थदा स्तुत्यर्थम यह ब्रह्म संस्थदा भी गारहस्थ्य के लिए कहा गया जिसने आचार विचार के द्वारा अपने को परिशुद्ध किया ऐसे गृहस्थ के लिए ब्रह्म अमृतत्व में दिबाकि सब छोड़ करके फिर ब्रह्म में स्थित हो जाए तो अमृतत्व प्राप्त करेगा तो ऐसा कहा है त्रय आश्रमान्तर वचन ये त्रय इत्यादि आश्रमांतर का ये जो वचन है वो ब्रह्म संस्था की स्तुति के लिए है अन्य आश्रम में ऐसा ऐसा होता है और उसमें से जो ब्रह्मचर्य ब्रह्म संस्थदा को प्राप्त करते हैं उनको इस प्रकार फल होता है ऐसा करके कहा ऐसा कहते हैं ये लोग तस्माद इत्यादि से कहा तस्मात ये तस्मात्म परामर्शो न चोदनार्थ के लिए यह परामर्श है चोदनामन विधि नहीं है निंद्यमान आश्रमांतरम अनुष्ठेय ये ये एक कारण है इसकी निंदा की जाती है जगह जगह अभिवधती अपवदी अपवाद किया जाता है इसलिए भी आश्रमांतर अनुष्ठेय नहीं है तत्र सूत्र अवयवम योजना सूत्र का अवयव योजना करते अब देखिए अब गृहस्थाश्रम में इन अग्निहोत्र आदि कर्मों को रखने के कारण ही गृहस्थाश्रम को इतना श्रेष्ठ माना है अब अग्निहोत्रा आदि कर्म जो कर्म करना चाहिए नित्य कर्म ग्रहस्थ को नहीं करना चाहिए वैसा रहने वाले गृहस्थ श्रेष्ठ नहीं होता तो उनको गृहस्थाश्रम कहने लायक ही नहीं आश्रम विहित धर्मों का पालन नहीं कर रहा तो आश्रम कैसे होगा इसलिए यहां गृहस्थाश्रम को मुख्य मानने के लिए जिन हेतुओं को रखा है शास्त्र में रखा है। वो तो आचार ही है इसी प्रकार संन्यास आश्रम के बारे में आगे कहेंगे अब वो जैसा जैसा आचार होगा वैसा ही आश्रम का विधान होता है, विधान मानना है नहीं तो केवल गृहस्थों ने मात्र से आश्रम में आ गया इस इतने मात्र से नहीं होता ऐसे संन्यास आश्रम में सन्यास ले लिया इतने मात्र से वो आदरणीय नहीं होते तो उसी के अनुसार आचरण भी करना पड़ेगा सभी में आचरण मुख्य होता है त्रय इदि वाक्य अन्यार्थत्व वाक्या अस्थातरपर आह ये त्रय इत्यादि जो वाक्य है ये वाक्यांद, अन्यार्थक है यानी स्तुति के लिए है ये, ये ब्रह्म संस्था की स्तुति के लिए इसी प्रकार वाक्या इसी प्रकार अन्य भी जो वाक्य आए हैं ये जे मारण्य श्रद्धा और तप एव दीयम प्रभराजनो लोकम्छंद्रजन इत्यादि जो वाक्य अन्य आए हैं ये सभी वाक्य इसी प्रकार स्तुति के लिए जैसा जैसा वहां प्रसंग आया इसी प्रकार इन वाक्यों को स्तुति में अर्थ करना चाहिए ते अर्तिषम अभिसंभवी सूर्य द्वार विरजा प्रयां वाक्यशेषा देवयान उक्ति पर क्यों ऐसा इन वाक्यों को देवयान के लिए माना क्योंकि इसके वाक्य शेष में ऐसा मिलता है ते अर्चिषम अभिसंभव्ये श्रद्धा तब इतपास के आगे है ऐसा वाक्य मिलता है। तो स्पष्ट है कि ये देवयान के बारे में कह रहे हैं सूर्य विराजा विरजा ये भी आता है तब श्रद्धे ही मुंडक वाक्य में ऐसा वाक्यशेष आता है इसलिए वाक्यशेषा देवयानोक्तिपरम तदित्यर्थ आश्रम वाचक शब्द अभावाच अर्थातरपरत्व दूसरी बात है कि ये जो द्वितीय तृतीय इत्यादि जो आया आया है वाक्य में ये आश्रम के लिए कहा गया ऐसा कैसा मालूम पड़ेगा वो तो केवल संख्या का निश्चय किया ये प्रथम आहा, प्रथम स्थानीय द्वितीय स्थानम आप ऐसे कहा अब वो प्रथम कौन है द्वितीय कौन है तृदीय कौन है बहुत दुनिया में बहुत सारे एक दो तीन है ऐसे आश्रम ही एक दो तीन है, ऐसा है क्या ऐसा तो नहीं है ना एक दो दिन गिनने वाले तो बहुत कुछ है तो इसीलिए अब यहाँ संदेहास्पद है संदेहास्पद इसलिए है हम नहीं मान रहे आप मान रहे हैं कि आश्रमों का विधान है और हम मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है तो संदेह हो गया ना इसीलिए संदेहास्पद में ऐसा एकाएक निर्णय कैसे करेंगे कि तब ये तब एवं द्विती इत्यादि कहने से ये वानप्रस्थ आश्रम को कहा जा रहा है ऐसा कैसे कहेंगे कैसे कैसे तर्क देते हैं उनको वो उसको कैसे करना है अब तो ऐसा ही है वो लेकिन वो अपनी तरफ से तर्क दे करके बदलना चाहते इति आश्रमवादी शब्दृष्टे अनुष्ठेयम पारिराज्य आप क्यों इतना अड़े हुए हैं इतना पकड़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्रव्रजंती शब्द बार बार आया प्रवंधी प्रव्रजी का अर्थ क्या होता है वो तो निरुक्त के अनुसार परिवराजक को ही प्रव्रजंधी का प्रावसर्ग पूर्व व्रजदादों का प्रयोग उसी में होता है तो परिवराजन के अर्थ में होता है तो परिवर्जन का अर्थ में जो शब्द प्रयोग किया जो कि स्पष्ट है पारिवराज्य के लिए अब आप उसको भी बदल रहे हो तो बोलते तथा वो क्या है ना कभी कभी ऐसा कहा जाता है स्तुति के लिए तो प्रवराजिन परिवजन कहा यदि वो परिवराजन करते भी है तो किसके लिए करते हैं इस लोग को लोक विशेष को प्राप्त करने के लिए करते हैं ब्रह्मलोगा को प्राप्त करने के लिए करते हैं। हाँ बस इसी दृष्टि से वो पुत्रेशतेषणा आदि को त्याग देते आगे टीका देखिए एवं विशिष्ट अयम आत्मलोको ये यदनम साक्षात्छंदो दुरुष्ठेयाम प्रव्रज्यार न तो तद विषय विधि वर्तमान अवधेशादित्यर्थ इसका तात्पर्य क्या है इस प्रकार के जो आत्म लोग है इतने विशिष्ट आत्म लोग है उस आत्मलोक को प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार करने के लिए इच्छा करते हुए ये जो कर्म अनुष्ठाई है कर्म करने वाले जो भी है कर्मकांडी जो पक्के रहे हैं वो क्या करते हैं इस आत्मा को लोग को प्राप्त करना ऐसा सोच करके दुर अनुष्ठे जो अनुष्ठान करना बहुत कठिन है दुरुष्ठेय ऐसा परिव्राज्य अवस्था को प्राप्त करते हैं ऐसी स्तुति है वास्तव में ऐसा किया नहीं है उस स्तुति है बस स्तुति करने का मतलब ऐसा करें तो अच्छी बात है ऐसा करके स्तुति करते हैं न विषयों विधि ही ये कोई विधि नहीं ऐसा करना चाहिए नहीं कहा ऐसा करते हैं ऐसा स्तुति है तो ये आत्म लोग प्राप्त होता है परिव्रज से इतना तपस्या करके प्राप्त करते हैं ऐसा बोलेंगे तो वो स्तुदी हो जाती है वर्तमान अवदेशा क्यों स्तुदी माना इसको क्योंकि इसमें वर्तमान काल का प्रयोग किया लट लकार का प्रयोग किया है आ, का प्रयोग किया है परवजती ऐसा कहा प्रावसर व्रजंती है तो लटलकार प्रयोग किया तो लट लकार में ये आ, ऐसे विधि तो नहीं आता लोट लकार में लंग लकार तवियत आदि में विधि आता है इसमें विधि नहीं आता इसलिए उसको हम विधि नहीं मानते पूर्वक्षिपति अब पूर्व पक्ष के ऊपर आक्षेप करते हैं कि ये एक वाक्य तो हमें प्रत्यक्ष मिलता है देव प्रव्रजित तो कहते हैं ये प्रत्यक्ष विधान जो है ना इसका अर्थ कुछ और है तर पूर्व पक्ष असिधि रीति आसंज तो पूर्व पक्ष सिद्ध नहीं हो पाएगा तब कहते नास्ती इधम विधान चिंतम ये विधान नहीं है ऐसा सोच करके ही हम इस विचार को आगे बढ़ाए ये जो परवरजन के लिए ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्यादेव प्रवरजित इत्यादि जापाल श्रुति वाक्य है इसको हम मान नहीं मानते हुए ही यहां विचार प्रस्तुत किया है अब उसका उत्तर आपको बाद में देंगे अब देखिए सारा उन्होंने पूर्व पक्ष अपने तरफ से बलपूर्वक खड़ा कर दिया अब इसका उत्तर देखना है कि इन सब वाक्यों का कैसा उत्तर होगा अब ये इसके लिए क्या प्रमाण होगा फिर कर्मकांड में इनके उत्तर भी ढूंढना केवल हमारे पक्ष में कहने से नहीं होगा कि कर्मकांड में भी ऐसा किया हो कहीं कहीं तब तो ये मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे क्यों तो प्रमाण उनके लिए वो मुख्य प्रमाण है अब ये तो ब्रह्म सूत्र तो हमारे लिए प्रमाण है तो हमारा प्रमाण को उनको मनाने के लिए उनके प्रमाण के द्वारा भी स्थापित करना पड़ेगा जो जिनको जिसको प्रमाण मानते हैं उसके अनुसार होता है तो अभी सिद्धांत सूत्र है अनुष्ठेयम् अनुष्ठे अनुष्ठेयम् बादरायण आचार्यो मनते साम्य श्रुते इन आश्रमों का भी अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा बादरायण आचार्य मानते हैं कारण क्या है साम्य श्रुति है सबके लिए श्रुति समान होती है केवल गृहस्थ आश्रम के लिए श्रुति प्रमाण है और अन्य आश्रमों के लिए अप्रमाण है ऐसा नहीं होता है गृहस्थ आश्रम के लिए जैसा कहा गया उस परामर्श श्रुति में ऐसा ही अन्य आश्रमों के लिए कहा गया तो आप ग्रस्त आश्रम के पक्षपाती नहीं हो सकते बाकी आश्रम को भी मानना पड़ेगा क्यों तीन आश्रम बोला है पहले तो तीन को मनाएंगे बाद में आगे की बात कहेंगे तो तीन आश्रमों को बोला तो मानना ही पड़ेगा त्रया धर्मस्क बोला और तीन में से एक को कैसे दो का अलग कैसे करेंगे इसीलिए साम्य श्रुति है साम्य श्रुति का अर्थ समान ही मानना पड़ेगा तो अनुष्ठेयम आश्रमांतरम बादरायण आचार्यो मन्य पादरायण आचार्य आश्रमा का अनुष्ठान मन अनुष्ठेय ही मानते हैं वेदे अश्रवणा अग्निहोत्रादीना चवश्य अठेयवा तद्विरोध अनधिकृत अनुष्ठेय आश्रंतरि ही इमाम इम निराको ये जो पक्ष अभी रखा गया उसमें क्या क्या तर्क दिया था वेदे अश्रवण वेद में आश्रमांतरो का श्रवण नहीं एक तर्क दिया दूसरा कहा कि अग्निहोत्रा आदि नाम अवश्य अनुष्ठेयत्व अग्निहोत्र आदियों का परित्याग कभी आप नहीं कर सकते हैं यावत जीव करना पड़ेगा यज्ञ पात्र दहन दी जब उनको दहन करने के लिए अरण्य ले जाते हैं तो अपने इतने पात्रों के साथ ही ले जाते ऐसा नहीं छोड़ना नहीं होता ऐसा कहा और उसका इसका विरोध होगा स्मृति का विरोध होगा और अनधिकृत अनुष्ठेय यदि ऐसा नहीं है तो अनधिकृतों के द्वारा अनुष्ठान करना जो अंधा है लंगड़ा है जो कर्म नहीं कर सकते हैं शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ है उनके लिए ये कर्म हो सकता है वो तो चुपचाप बैठेगा ध्यान करेगा जप करेगा कुछ करेगा और लोग उनको भिक्षा देंगे जैसे दान करेंगे ऐसा हो जाता है इसलिए आश्रमांतर अनुष्ठान उसके लिए है ऐसा कहा तो ही इमाम मदिम निराकरो दी इस प्रकार की जो बुद्धि है इस प्रकार का जो तर्क है उसका निराकरण सूत्रकार ने यहां किया कि गार्हस्थ्य वेवा आश्रमांतराणाम अनिच्छदा प्रतिपत्तव्यम कि यद्य नहीं चाहते हैं आप तो भी आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा गारहस्थ्य के समान ही आश्रमांतरो का भी अनुष्ठान आवश्यक है यानी श्रुति के द्वारा स्वीकार किया गया ये आपको मानना पड़ेगा आप अन्य आश्रमों का अनुष्ठान नहीं करना चाहते ये आपकी बात है कोई बात नहीं आपकी स्वेच्छा है अनिच्छदा भी वो नहीं करना चाहता क्यों गृहस्थ को छोड़ करके कहीं संन्यास में जाके कहां रहेंगे कहां कमरा ढूंढेंगे कहां भोजन करेंगे फिर भीख के खाना इत्यादि जो है कोई अच्छी बात तो है नहीं तो इसलिए ग्रहस्थ से बाहर निकलना नहीं चाहता जो कुछ भी हो कितना भी वहां दुख हो झगड़ा हो विवाद हो कुछ भी हो वही रहना है वही कमरा ठीक है वही घर ठीक है वही खाना ठीक है सब कुछ ठीक है वही रहना चाहते हैं वो छोड़ना नहीं चाहते तो आप नहीं करना चाहते वो दूसरी बात है लेकिन आपको स्वीकार तो करना पड़ेगा कि बाकी आश्रम भी है इसलिए अनिच्छद भी कहा आपको आप तो चाहते नहीं इसको स्वीकार करना फिर भी आपको मानना पड़ेगा कारण कुतः साम्य श्रुति समान श्रुति है समान श्रुति में तीन को सात में कहा और एक में एक को अलग कैसे करेंगे ऐसा नहीं होता ऐसा होंगे तो वाक्यार्थ वाक्य भेद हो जाएगा यह दोष है वाक्यार्थ सही नहीं लगेगा समाही ही गारहस्थ्य आश्रमांतर से परामर्श श्रुति दृश्य समान रूप से ही गार्हस्थ्य आश्रम के साथ आश्रमांतरों का परामर्श साथ साथ में है जैसा त्रयो धर्म स्कंधा इत्याद्या इत्यादि श्रुति अब ये जो संख्या का विधान किया है त्रया एकत्र विधान किया और नियम यह है समानों में ही एकत्र विधान होता है नहीं तो अलग अलग करके विधान करते हैं जैसा अभी कोई भंडारा में आ, संद भी आए हैं गृहस्थ भी आए हैं सभी आए हैं तो सभी को संत करके नहीं बुलाया जाता है और अलग करते हैं तो संत कितने आए हैं सौ आए हैं और बाकी अलग करके तो ये एक साथ नहीं होता है। एक साथ होने पर समान हो जाएगा ऐसा नहीं होता है यह नियम बताया ऐसा करने पर वो वाक्य भेद दोष भी होता है और पक्षपात दोष होता है आप एक पक्ष में कर रहे हैं दूसरे को त्याग रहे हैं ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूर्व पक्ष का अभिप्राय तो पक्षवादी है वो तीन में से दो, दो को छोड़ रहे हैं और एक को प्रामाणिक मान रहे हैं अन्य प्रमाण के द्वारा ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यथा यह श्रुत्यंतर अभिदमे गार्गस्तम परामृष्टमेवा ये आप जैसा मानते हैं ना आप कहते हैं कि श्रुति अंतर में विहित गार्गस्थ्य आश्रम का यहां परामर्श है ऐसा मानते आप ऐसा ही तो कहा उन्होंने क्योंकि परामर्श का अर्थी भी हो तो परामर्श में जयमिनी जो बोला परामर्श का अर्थ ही हो गया अन्यत्रित है तो अन्यत्र विहित गार्हस्थ्य आश्रम का परामर्श जैसा मानते हैं एवं उसी प्रकार आश्रमांतरा नाम अभी प्रतिबद्धव्य उसी प्रकार आश्रमांतरो का भी अन्यत्र सुदी में विहित का यहां परामर्श जैसा गृहस्थ का अन्यत्र विहित का यहाँ परामर्श है इसी प्रकार आश्रमांतर का भी अन्यत्र विहित का यहां परामर्श है इतना तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा यथात शास्त्रातर प्राप्तोरवा निविद प्राचीन विद यो परामर्श उपवीत विधि परे वाक्य अब कर्मकांड का कर्मकांड का उदाहरण देते ये जो यज्ञोपविध धारण करते हैं उसमें तीन प्रकार का धारण होता है निविद प्राचीन प्राचीनवीत और उपवीत तीन प्रकार का यज्ञोपविद धारण होता है इसमें जो निवीत धारण बोलते हैं जो गले में ऐसा डालते हैं, माला जैसा डालते हैं, वो उसी को कहते हैं निवीद, निवीत निविदम मनुष्य ऐसा कहा जो निविद धारण करते हैं दो का देखा होगा बीच बीच में निविध धारण करते तो मनुष्य संबंधी कर्म करते समय इस यज्ञों विविध को ऐसा डाला जाता है उसमें मनुष्य संबंधी कर्म क्या, क्या है कि जैसा प्रसिद्ध कर्म है अतिथि पूजन जो अतिथि आते हैं पंज यज्ञ में तो अधि को जब पूजा करते हैं उनको अन्न आदि देते समय वो गल्ले में ऐसा डालना पड़ता है मनुष्य को दे रहा है इसीलिए इसीलिए ये तो लोग बहुत जो निविध क्या है जो विध डालते हैं उन्हीं को ही मालूम नहीं होता ये परंपरा से जानना पड़ता है वो लोग तो ऐसे ही डाल करके देते हैं ऐसा नहीं जो मनुष्यों को आप अन्नदादी देते हैं तो इस प्रकार डालना पड़ेगा जैसा किसी को दान दे रहे हो धन है संपत्ति है पशु है कुछ भी दान दे रहे हो मनुष्यों को तो मनुष्य को दान देते समय निविध डाल करके गले में ऐसा डाल करके माला जैसा डाल करके दान देना पड़े इसी प्रकार जो गृहस्थों का कर्म है और का कुछ कर्म जो मनुष्य आदि संबंधी कर्म है उसको करते समय भी निविध डालते हैं जैसा तो मैथना आदि करते हैं उस समय निविध डालना होता है गृह सूत्रों में ऐसा कहा और दूसरा प्राचीन विध प्राचीनवीत होता है ग्रह प्राचीन वेदम पितरणाम प्राचीन विध डालते हैं पितरों के जब पितर संबंधी कर्म करते हैं पितर संबंधी कर्म करते हैं तो प्राचीन विध डालते हैं तो उसको क्या करते हैं इस इधर से इधर डाल देते हैं। सामान्य हम इधर से इधर डालते हैं तो इसको इधर से इधर डाल दिया जाता है वो तो आपने देखा होगा बदलते हैं बीच बीच में बदलना पड़ता है और उपवीध हम अब जो सामान्य हम डालते हैं ये उपवीध है ये देवदाओं के लिए होता है देवदा संबंधी कर्म करते समय ऐसा डालते हैं और मुख्य रूप से हम देवता संबंधी कर्म ही करते हैं पूजा आदि करते हैं तो देवता संबंधी कर्म होता है इसके कारण सामान्य ऐसा डाला जाता है किंतु उसका नियम यह है और इसी प्रकार वस्त्र डालने का भी है यह तो पवित्र के संबंध में होगा वस्त्र डालने में भी ऐसा है कि वस्त्र जो उत्तरीय वस्त्र है उसको कैसा डालना चाहिए यह भी ऐसा ही करना पड़ता है देवताओं के लिए अलग ढंग से डाला जाता है पितरों के लिए इस कंधे पर डाला जाता है देवताओं के लिए इस कंधे पर डाला जाता है और मनुष्य के लिए होगा तो गड़े में ऐसा डाला जाए, जैसे आजकल नेता लोग डालते हैं पट्टी डालते हैं, उनको पता नहीं वो किसके लिए डालते हैं लेकिन वो पट्टी ऐसा जो डालना है वो मनुष्य संबंधी कर्म के लिए ऐसा डाला जाए उसको ऐसा उठाते हैं फिर ऐसा डाल देते हैं। तब जाकर के वो मनुष्य संबंध कम धोता है और उसमें दान करने के बाद हाथ धोने का इत्यादि जो नियम है उसके अनुसार वो सब करते हैं तो इसीलिए अब यह क्या है ये तो कर्मकांड का मुख्य विषय है कहते हैं यदा शास्त्रांतर प्राप्त ये से प्राप्त है अन्य कोई शास्त्र से प्राप्त है हो और ये दो प्रकार के जो डालमा है मनुष्यों के लिए पितरों के लिए ये अन्य शास्त्रांतर से प्राप्त है इसको परामर्श मानकर उपवीद विधि पर वाक्य उपवीध विधि पर वाक्य में निविद प्राचीन विद इन दोनों का परामर्श हुआ है लेकिन आप उन दोनों को भी मानते हैं आप ऐसा मानते हैं तो मानना पड़ता है क्योंकि उपी, वो तो विधान तो विधि विधिवर वाक्य है लेकिन बाकी दोनों का परामर्श हुआ है ऐसा वाक्य का उदाहरण अब टीका कर देंगे में देखेंगे इसी प्रकार तस्मात्ल्य मनुष्ठे यम गारहस्त्य आश्रमांधर क्योंकि पूर्वादी को उत्तर देने के लिए उन्हीं की भाषा में उत्तर देना पड़ता है आप उन्हीं के भाषा में उनके तर्क के द्वारा उत्तर नहीं देंगे कि आपका उत्तर सही नहीं मानेगा वो बोलेगा हमारे शास्त्र को ये जानता नहीं ये क्या शास्त्रार्थी है इनको पता नहीं है कि हम क्या मानते हैं तो उसी प्रकार उत्तर देंगे तो जल्दी समझ में आए क्योंकि जिसके बुद्धि में जो बैठी है ना उस बात को लेकर के आपको उल्लेख करके परामर्श करके बताना पड़ता है अब जो आपको बिल्कुल परिचय नहीं है उस बात को आप बताएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा तो उन शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है इसलिए प्रयोग किया है टीका में देखिए टीका में तीसरी दूसरी पंक्ति में है त्रयोधर्मस्कंधा इत आश्रमा श्रुत्यन्तर सु, प्रसिद्धा एवं परामर्श्यं देक्य पराम गार्हस्थ्यवद अनुमान करते हैं कि जैसा गृहस्थ आश्रम का विधान है इसी प्रकार इत्यत्र इसमें जो ऊर्द्व आश्रमों को कहा गया है और जो ब्रह्मचारी आदि के बारे में कहा है ये जो आश्रम है ये श्रुतियंदर प्रसिद्ध ही परामर्श किया गया जैसा गृहस्थ आश्रम ग्रहस्त आश्रम को आप मानते हैं श्रुतियन्दर प्रसिद्ध गृहस्थाश्रम को यहां परामर्श किया अनुवाद किया तो उसी प्रकार ये होना चाहिए क्यों ये वाक्य वाक्य परामृष्टत्व गार्हस्थ्य आश्रम में जैसा है वैसा अन्य आश्रम में भी है ना इसी वाक्य के द्वारा तो ये वाक्य परामृष्टत्व कहां रहेगा पहले गृहस्थ आश्रम में रहेगा पूर्वक्ष मानता है अब वो येदत्वाक्य परामत्व जो वाक्य का स्वरूप है वो तो अन्य आश्रम में भी है त्रया कहा इसलिए तीनों के लिए आगे टीका देखिए परामर्शस्य से विधिपूर्वक दृष्टांत अब ये परामर्श अब ये विधान से लेके बहुत ध्यान देना कि अब किस प्रकार इसको बदलेंगे ये परामर्श को अभी विधि मानना है पूर्वादि कहता है कि आप आश्रमांतर का विधान नहीं है मानना उनकी मान्यता तो अब पूर्व विधान नहीं है तो बात ठीक है हमको कोई प्रत्यक्ष श्रुति नहीं मिलती और जो प्रत्यक्ष श्रुति मिल रही है जाबाल श्रुति उसको अभी नहीं मान रहा अभी है अब इसके बिना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा नहीं मान रहे तो क्या करेंगे तो इसके बिना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा अब जो परामर्श है और विधि है एक पक्ष में कहता है परामर्श है परामर्श है करके पूर्वादि मानते हम भी मानते हैं। तो भय संबंध परामर्श है या नहीं है इस प्रकार इसमें विवाद नहीं है। विवाद क्या है कि यह विधि है कि नहीं है इसमें विवाद है अब यह परामर्श को विधि के रूप में बदलना अब इसमें देखे ना ये इसमें कैसे कलाकारी करेंगे बाद में अगले सूत्र में भाष्यकार विस्तार से इसमें बताएंगे और उसके पहले उनकी प्रक्रिया के अनुसार ये परामर्श को विधि में बदलेंगे परामर्श को विधि में बदलने के लिए ये उदाहरण ढूंढ के लाया भाष्यकार इसलिए कहते हैं परामर्श से विधिपूर्वक तो जो जो परामर्श होता है वो विधि पूर्वक होता है यदि विधिपूर्वक नहीं होता है तो परामर्श नहीं होता है तो प्रमाण नहीं होता है जो विधि पूर्वक परामर्श होते हैं उसको प्रमाण माना जाता है वो भय सम्मत है ठीक है ना स्थिति ऐसी है तो क्या कहते हैं ये देख के निविदा और उपवीत का किया निविदम मनुष्याण प्राचीन वीतम पितृणाम उपवीतम देवाना उपव्ययत देव लक्ष्म तत्कुता इत विधि विध परे वाक्य उपवीत विधि पर वाक्य है ये श्रुति वाक्य है उसमें कहा निविद मनुष्य नाम अभी समझाया प्राचीनवीदम पितृणाम उपवीदम देवान तीनों के लिए कहा अब कहते हैं उपवैय देवलक्ष्म तत्कुरुता जब वो उपवीध डाल दिया जाता है तो उससे क्या होता है देवता को लक्ष्य करके कोई कार्य संपन्न हो रहा है यही जाना जाता है ऐसा ही करना है आपको देवदा के संबंध में कोई कार्य करते समय उपवीत डाल करके ही करना चाहिए और उपवीत के बिना देवदा संबंधी कार्य नहीं होता है और शिखा आदि के बिना कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होता उपवीत तो जो त्रिवर्णिक है वो डालते हैं और बाकी सबके लिए शिखा रखना आवश्यक है वो आगे बताएंगे इसमें वाक्य आएगा तो जो शिखा नहीं रखा शिखा नहीं है समझ लो सिखा नहीं है तो उनको कोई भी धार्मिक कार्य में अधिकार नहीं है ऐसा मानते लेकिन आजकल तो जो जिनको सिखा रखना चाहिए वो भी नहीं रखते हैं और यहाँ भी हम बोलते हैं तो यहाँ रख देते हैं और बाद में यहाँ से जाने के बाद में सबसे पहले सिखा काट देते हैं तो उनका कुछ हो जाता है पता नहीं क्या होता है आ, फिर दोबारा आ, जा, आ जाते इतना इतना डरना क्या है तो जब हम इसमें इसी को करना ही है और हम अपने धर्म को मानते हैं हिंदू धर्म को मानते हैं तो शास्त्र में विधान किया गया है सिखा के बिना कोई कर्म कर नहीं सकता ऐसा विधान किया है तो फिर आप जब इसको स्वीकार करके बैठे हैं या आप आपने मान लिया तो आप सामान्य हिंदू तो है नहीं आपको तो धार्मिक हिंदू होना चाहिए और तो सामान्य हिंदू मतलब हिंदू नाम के जो हिंदू है अब बाकी तो धार्मिक हिंदू है अब यह धार्मिक हिंदू भी ऐसा रखने में डरता है तो क्या करेंगे हाँ। इसलिए ये कभी ठीक नहीं होता उसको सहन करना पड़ेगा कोई आपको निंदा भी कर सकता है हो सकता है कोई निंदा करते है कोई मजाक करते हैं कोई कुछ बोलते हैं तो वो सहन करने की शक्ति होनी चाहिए तो ये उसके सहन करने की शक्ति नहीं है तो आप ब्रह्मचर्य कैसे प्राप्त करेंगे जब आप जो कार्य किया उसी को पर भी हमको अविश्वास नहीं है और उसके धैर्य से हम स्वीकार नहीं करते हैं तो बाकी को तो आएगा नहीं तो शिखा के लिए विशेष कहते हैं कि शिखा रखने पर ऋषियों का आशीर्वाद होता है ऋषियों के हमने पहले कहा ऋषियों के आशीर्वाद से ज्ञान प्राप्त होता है बुद्धि ठीक होती है और शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है तपस्या होती है ऐसे सब कहा है शास्त्र में हमारी वजन नहीं है सब शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा उसका प्रयोजन क्या है यह सब हमने पहले यहाँ सोना संस्कार के बारे में सत्संग चलाया था उस समय सब बताया था विस्तार से प्रमाण सही तो अब जो है आप शिखा काटते हैं तो जरूर ऋषि नाराज हो जाएगी उसका क्योंकि उनका सिंबल है ना आप सिंबल को काट दिया अब जैसे कोई पार्टी का सिंबल को आप तोड़ देंगे तो क्या होता है तोड़ करके देख रहे पार्टी वाले नाराज हो जाते तो नहीं कर सकते छू नहीं सकते अब इसी प्रकार आप जो रखते हैं ना ये आप ऋषि लोगों के पार्टी है ऐसा सिंबल है वो इनका सिंबल है चिन्ह जो आजकल चुनाव चिन्ह होते हैं ना इसी प्रकार का चिन्ह है इसको चिन्ह ही कहते हैं सिंबल तो उसका कुछ और साइंटिफिक रीजन होता है वो कुछ अलग है शारीरिक रूप से मानव रूप से कुछ साइंटिफिक रीजन भी है लेकिन ये तो चिन्ह मान लो तो चिन्ह मानने से आपने चिन्ह को काट दिया था उसका अर्थ क्या इसका अर्थ है आप ऋषियों को नहीं मान रहे हैं अब आप उससे ज्यादा ये जो बाहर लोग दिखते हैं जो आपको मजाक करते हैं या कोई कुछ बोलते हैं उनको मानते हैं इनको नहीं मानते ऐसे तो अर्थ हुआ ना उसका ये नहीं होना चाहिए इसीलिए यहां ये नियम बनाया देव में व तत्कुरुदा ये कहा देवलक्ष्मण कभी कभी क्या है ना आजकल धार्मिक आचरण को बनाए रखने के लिए आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है कभी कभी बड़े बड़े विरोध सहना पड़ता है कोई भी कार्य करने अच्छे कार्य करने जाएंगे विरोध आता है और आपको पिटाई भी कर सकता है कोई कभी मार भी सकता है लेकिन आप जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपकी दृढ़ता नहीं है तो आपको उसमें फल नहीं होगा और दृढ़ता हो तभी आप उसमें जाए नहीं तो चुप करके ये गोलमाल करना ये तो छोरों का काम है हम अपने ही अपने ही देश में रह करके अपने संस्कृति को अपना करके और अपने संस्कृति के अच्छे कुल में जन्म ले करके फिर हमें डरने की क्या आवश्यकता है हम किस बात पर डर रहे हैं अभी तो कोई विदेशियों का हाथ हाँग में नहीं है ना हमारा भारत भारत तो अभी हमारे हाथ में जनता के हाथ में भारतीय भारत के जितने आ, ग, ग, एक सौ पच्चीस करोड़ चालीस करोड़ जनता है उनके हाथ में है तो अब हमें किससे डरना है जब हम अभी यहां डरेंगे तो फिर क्या होगा और हम अभी डरेंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़िया और डरेगी उनका भी तो डर नहीं जाएगी ना इसीलिए हम जो करते हैं जीने के लिए मरने के लिए करना पड़ेगा ऐसी स्थिति है ही नहीं अभी तब भी ऐसा करते हैं क्योंकि ये शर्म आते ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं हिम्मत होना चाहिए कोई भी कुछ बोले आप जो करना है आप करने में स्वतंत्र बाकी सब अपने मनमानी कर रहे हैं बाकी को सबको अपने मन में ना करने के लिए छूट दे दिया अब कोई क्या क्या करते हैं आजकल बहुत कुछ गलत हो रहा है सब कुछ कर रहा है अब बोलते हैं हम स्वतंत्र है और पुरुष पुरुष में शादी कर रहे हैं स्त्री स्त्रियों में शादी हो रहा है ये, ये इसको भी छूट मान रहे हैं तो जब यहां तक छूट मान सकता है तो अपने धर्म का जो सही आचरण है जो किसी को परेशानी नहीं करता जो केवल अपने लिए होता है अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता है अपने लिए आ, मन को स्वस्थ कर रखने के लिए आपने फल प्राप्ति के लिए होता है उसका अनुष्ठान करने में हमें क्यों डरना चाहिए अब इतनी स्वतंत्रता हमारे नहीं है क्या तो जब मनमानी करने के लिए आप स्वतंत्रता दे रहे हो आजादी दे रहे हो तो अब हमारे लिए ऐसे आजादी नहीं तो इसीलिए इतना तो सोचना चाहिए सब जगह है आवश्यक है तो होता है अब वो वो आवश्यक नहीं है हम दूसरे को मान करके चलते ऐसे में होता है प्रॉब्लम स्कूल आने में निश्चित ये सब कुछ ने लगा। नहीं नहीं नहीं ऐसा ऐसा तो वो नियम बनाया है लेकिन नियम बनाया है तो स्कूल में जाएगा तो स्कूल का नियम पालन करना वो तो ठीक है लेकिन स्कूल से बाहर भी तो है और जब जैसे जिस स्कूल में ऐसा कोई नियम है उन कानून में ये नहीं लिखा है कि आप जो है ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते ऐसा नहीं लिखा तो हम भी तो स्कूल में पढ़ के आया तो हमें स्कूल में जब पढ़े थे अब वहां भी ऐसा हुआ था नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है ये क्या है बात क्या है कानून किसके लिए बनाते कानून कौन बनाता है कानून हम ही बनाते हैं ना यहां गणतंत्र चल रहा है माने जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है और जनता के लिए कार्य करती है और जनता के आश्रय में ही रहती है और सब जनता मिलकर के जो निर्णय करेंगे उसी के निर्णय के अनुसार सरकार चलेगी ऐसे तो है ना तो उसका मतलब क्या है कि आप और हम अपने नियम बनाने के लिए उत्तरदायी है वो बात तो अलग है हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि हम एक व्यक्ति हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी धर्म का हो और उनका अपना जो है वक्तव्य देने का और उनके करने का अधिकार एक एक नागरिक को दिया हुआ है तो नागरिकों द्वारा ही नियम बनाए जाते हैं तो नागरिकों के लिए बनाया जाता है उसका बहुमत देकर के नियम बनाते हैं और फिर सभी मिलकर के उसका आचरण करते हैं ये आचरण तो होना चाहिए इतनी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए तभी तो स्वतंत्र होगा तभी तो आगे चलेगा नहीं तो आप बोलो कि हमारे भारत में कोई धर्म नहीं चाहिए सारे धर्म मंदिर मस्जिद गिरजाघर सबको तोड़ो और बराबर कर दो यहाँ धर्म भी नहीं कुछ भी नहीं सबको धार्मिक सबको बाहर कर दो कुछ भी करो सब तो मान सकते हैं अब एक तरफ आप धर्म को मानते भी है और मंदिर भी मस्जिद भी गिरजाघर भी और विहार भी सब रखने के लिए बोलते हैं और फिर उनका अधिकार भी नहीं देते उनको चलाने नहीं देता ऐसे कैसे होगा मंदिरों में या तो रखो या तो नहीं रखो मंदिरों में सरकारी अधिकारी तो नहीं नहीं वो सरकारी अधिकारी वो वो तो गलत है सरकारी अधिकार सरकार का अधिकार नहीं है सरकार जब उसी में अधिकार करेगा तो सभी में अधिकार करेगी हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम स्वतंत्रता किस दृष्टि से मान रहे अब बाकी तो छोड़ो कि आप रख करके देखो यदि सरकार आकर के पुलिस आकर के आपको कहती है कि आप शिखा काटो बोलेंगे तब हम मानेंगे ऐसा नहीं है और किसी का नहीं करता है ऐसा वो सबको हो सकता है बाहर बोलना अलग है आप पहले रखने को तैयार नहीं है हाँ ऐसा है तो रखने को तैयार ना हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहां भी सरकारी स्कूल था तो वहां जो है सबको यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ता था सब कुछ होता है तो हफ्ते में एक दिन यूनिफार्म का छूट है अच्छा उस दिन हम जो है घेरु कपड़ा पहन के जाते थे अब वो पहले बड़ा मुश्किल हो गया गेरू कपड़ा धोती पहनकर अब स्कूल में धोती गेरू कपड़ा पहनना बड़ा अच्छा नहीं मानते कोई नहीं करता है अब गेरू पकड़ा पहन के गया तो आ, पहले तो विरोध किया उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा अब ये आपको देगी दूसरे करेंगे ये करें हमने पूछा कि आप, आप बताइए कहां ऐसा का नियम रखा है ऐसा कोई नियम तो कहीं नहीं लिखा अब कोई कुर्ता पहन के आता है कोई पैंट पहन के आता है कोई जींस पहन के आता है कोई निकर पहन के आता है और कुछ भी पहन के आता है आप तो उनको नहीं मना कर रहे और उनको वो जीन्स पहनना पसंद है हमको जीन्स छूना भी पसंद नहीं है हमको ये पहनना पसंद है तो हम ये पहन रहे हैं उसमें क्या होता है फिर कुछ नहीं बोला मैं तो जब तक मुझे पहनना रहा था पहनता रहा बोलने वाले बोलते रहे और कोई बोलता है ये तो स्वामी बन गया बोलता तो वो सब होता रहा लेकिन हमने वो किया, किया इसलिए अब वो उस समय बचपन का जो भी हो लेकिन कर सकता है ऐसा नियम नहीं है आपको बाहर नहीं कर सकते उसके कारण और इतना है कि यदि आप वहां के प्रिंसिपल का आदेश नहीं माना तो तब तो बाहर करेंगे तो हमने जाके उनको कहा उन्होंने जब बुला के पूछा तो हमने सीधा कहा कि हम क्यों नहीं पहन सकते जो बाकी सब आप पहन के आ रहे हैं नहीं तो आप नियम रखो कि ये जिस दिन छूट है यूनिफार्म का उस दिन भी ये ये पहन के आना पड़ेगा ये ये नहीं पहनना है ऐसा बोर्ड लगा दो तब तो मानेंगे फिर आपने आदेश दिया तो हम आदेश के गुरु का आदेश का पालन करेंगे ऐसा तो आपने किया नहीं और बाकी सबको उल्टा फुलटा पहनने के लिए आप नियम देते हो हम तो अच्छा पहन के आया तो हमको क्यों बोल रहा तो ऐसे करके किया तो फिर उन्होंने माना बोला ठीक है तुम्हारी इच्छा है करो जो भी करना ऐसे करके छोड़ दिया तो ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा लेकिन हम करते नहीं है वो बात तो दूसरे है अब बाहर की बात है लेकिन हमारे जो संत लोग जो बनते हैं या जो तो धर्म को पालन करने के लिए तैयार होते हैं वो भी नहीं करते इसी बात को मैं कह रहा हूं और यहां क्या कहा नियम क्या कहा कि ये इसके बिना यानी जो लक्ष्य है लक्षण है लिंग धारण करते हैं इसके लिए देवताओं को पूजन करने के पहले कुछ नियम बताए हैं जैसा स्नान करना है स्नान करने के बाद में यह व्यक्ति को शिखा होनी चाहिए और उपवीत होना चाहिए और तिलक होना चाहिए और बंधन रक्षा आदि होना चाहिए ऐसे कुछ कुछ नियम बताया देव पूजन के इन नियमों के अनुसार ही उसको करना चाहिए ऐसा विधान किया तो देव देव के पूजे पूजा करने योग्य ये बन गया है ऐसा दिखता है ऐसा दिखना चाहिए उसके बिना नहीं कर सकता इसी उपवीधि विधि पर वाक्य इसको उपवीध विधि मानते ठीक है तो विध्य सिद्ध निविध प्राचीन विधयोर यथा परामर्श इस वाक्य में अन्य विधि के द्वारा सिद्ध हुआ निवीत और प्राचीनावीत इन दोनों का भी परामर्श आपने माना तथा तो इसलिए यहां भी होना चाहिए जब वहां आपने माना क्योंकि आपके काम क्या है इसलिए आपने माना और यहां आप आपके काम के नहीं है क्योंकि आप संन्यास नहीं लेना चाहते हैं और बाकी आश्रम को नहीं चाहते कर्म का त्याग नहीं चाहते इसलिए आपको यहां परेशानी हो रही है वहां तो आपको चाहिए था तो आपने जो विधि नहीं है परामर्श को भी विधि माना तो ऐसा यहां क्यों नहीं मान सकते ऐसा तर्क दिया तो उसके उत्तर में आगे उसका आगे है निविदम मनुष्याणम इत्यादि ये कहां का वाक्य है टीका का थोड़ा परिचय देते हैं अब भाष्यकार ने वाक्य का उदाहरण दिया क्योंकि ऐसे वाक्य ऐसे इस विषय के ज्ञान जो है ना उस समय में सबको होता था केवल सूचना देने से वो समझ जाते थे कि इस विषय में बोल रहे हैं अबे हमको तो उसके बारे में विशद ज्ञान नहीं है इसलिए उसके लिए विस्तार से बताते हैं मास मास में विधि अर्थवादो वशय सती वहा संशय हो गया कि उपवीत का विधान तो हो गया लेकिन इतर जो निवीत और प्राचीनावीत है इनका विधान है अथवा यह अर्थवाद है ऐसा संशय होगा यहां एक एकार जोड़ देना चाहिए व हो, हो कर देना चाहिए ऐसे संशय होते हुए ऐसे संशय होने पर अपूर्व अपूर्व अर्थ मनुष्य शब्दस्य से च मनुष्य प्राधान्यवादित्वा आदिथ्य कर्मणि निवीतम ऐसा निश्चय किया यह अपूर्ववाचन शब्द है यानी यह या अपूर्वा का लाभ होता है तो मनुष्यों को मनुष्य प्राधान्य यानी मनुष्य प्रधान है जो मनुष्य नाम ऐसा कहा तो मनुष्य प्रधान होने से उसका कहा गया तो मनुष्य प्रधान होने से उसको विशेष मान करके अधित आदित्य कर्म में जो आदिति को सत्कार करने का जो पंच में एक कर्म है इस कर्म के अनुष्ठान करते समय निविद डालना चाहिए पित्ये चाची प्राजीन, प्राचीनाविध माप्ते और पितर संबंधी कर्म करते समय प्राचीनाविध जो डालते हैं उस प्रकार से डालना चाहिए मनुष्याण क्रियासु सौकर वस्त्रधारण से देहांधबंधन निवीतस्य प्राप्तवा इस प्रकार से जो कर्म आदि करते समय सौकर्य होता है माने ये दो एक पक्ष है कि ये डालना जो नियम है अथवा नहीं है विधि है कि नहीं है ये देखना है तो एक पक्ष ये भी कहता है ये कोई विधान नहीं है हां यदि आपको सौकर्य है अच्छा लगता है ये कोई कर्म करते समय अब उपवीत ऐसा डाला हुआ है तो वो इधर उधर होता है हाथ में कुछ तकलीफ होती है कार्य करने में असुविधा होती है तब तो आप उसको निविध कर दो यानी गले में डाल दो गले में मोड़ करके डाल देते तो उसी में आपको सुविधा हो जाए तो शायद ये सुविधा के लिए कहा होगा ये कोई विधान नहीं ऐसा डालना ही चाहिए जरूरत नहीं तो अब कहते हैं ऐसी बात नहीं है कंठ वस्त्र कंठ वस्त्र मैंने कंठ में ऐसे जब से हम वस्त्र डालते हैं अलंगार के लिए डालते हैं हार आदि डालने के समान ऐसा डालना चाहिए एक पक्ष और देहा बंधन अथवा कपड़े को ऐसा पीछे से एक हाथ को बाहर करके आप बांधते हैं तो एक हाथ बाहर रहे तो अच्छा जैसा अभी हमारे हाथ अंदर है तो हाथ हिलाते समय वस्त्र इधर उधर जाएगा तो फिर उसको निकाल करके नीचे से डाल करके बांधते हैं यह कर्म करने के लिए सुविधा होता है तो सुविधा के लिए कहा है कि इसका कोई और प्रयोजन भी है तो इसके लिए इस प्रकार वहां चर्चा होने पर प्राचीन पितर यज्ञ वाक्याण प्राप्त और ये अब क्या है यह प्राचीनावीद पितरों के लिए पितर के विषय में वाक्या प्राप्त है प्राचीना ये तो डालने के लिए कहा ही है निविध भी कहा विधि है और प्राचीना स्वरूप में निविदम इत्यादि अर्थवादी प्राचिया मीमांसाया इसलिए उसके अनुवाद करके निविदम इत्यादि जो वाक्य है उपवीध को स्तुति करने के लिए र्थवाद के रूप में यह प्रयोग किया गया ऐसा मीमांसा में वहां निश्चय किया गया तो यह वाक्य विधि प्राप्त है और यहां उन दोनों को इसलिए कहा कि उपविध की स्तुति हो जाए यह दोनों वाक्या विधि के द्वारा प्राप्त है उसी को यहां अनुवाद किया गया ठीक इसी प्रकार जो वाक्या प्राप्त है अन्य आश्रमों का विधान उन विधानों के अनुसार ही यहां भी परामर्श किया गया इसमें कोई दोष नहीं है तो परामर्श श्रुतौ अभी त्रय गार्य विदमे अन्य विहिद का ही अन्यत्र परामर्श किया तस्वीक्ष क्योंकि जहां परामर्श होता है विधि की अपेक्षा करता है विधि के बिना परामर्श नहीं हो सकता तो प्राचीन विध में जैसा आपने माना है इसी प्रकार यहां भी मानने में कोई दोष नहीं ऐसा पूर्व को समझाया तस्माद इत्यादि से उसका विधान किया तस्मा तुल्यम अनुष्ठेयम गारहस्थ्य न आश्रमांतर तुल्य ही अनुष्ठेयत्व प्राप्त होता है गारहस्थ्य के साथ आश्रमांतर का तथा ऐदमेव प्रव्राजिनो लोकम इच्छंद ये जो वाक्य आया अब पूर्वादि ने क्या कहा था यह तो स्तुति के लिए है आत्मलोक की इच्छा करते हुए ऐसा कर रहे हैं ऐसा कहने के लिए है ये परिवर्जन करने के लिए नहीं है वेद अनुवजादि भी वाक्य का अर्थ है वेद अनुवजनादि भी इसके पूर्व में जो वाक्य आया वेदानु वेद अनुवचने न ब्राह्मणा विविधिशंधि नाने नबसा नाशके न ऐसे ऐसे वाक्य इसके पहले आया उन वाक्य के साथ इसका समभिव्याहार करना चाहिए समभिव्यवहार का अर्थ है वाक्य बनाना चाहिए उसके साथ एक अर्थ में इसको लेना चाहिए तो सम वाक्य का लक्षण ही समभिव्यवहार है समभिव्यवहार हो वाक्य ऐसा अमीमांसा में लक्षण दिया तो ऐसा ही यहां प्रयोग कर देना चाहिए कहा तब क्या होगा कि वहां से लेकर के एक अर्थ निकलेगा और ये इत्यस्य च पञ्जाग्नि विद्या और ये जो वाक्य है ये पञ्जाग्नि विद्या के साथ संबंध करता पञ्जाग्नि विद्या में आया हुआ और यू उत्तम तब एवं द्वितीय इत्यादिशी ये, ये जो कहा इसमें आश्रमांतर का विधान नहीं है पूर्वादी ने कहा था ना इसमें कहते हैं आश्रम अभिधान संदिग्धमी ये जो आपने कहा आश्रमांधर का अभिधान संदिग्ध है इसमें क्योंकि दीदी ये शब्द कहा ये दूसरा दूसरा कोई और भी हो सकता है क्या है तो दूसरा का कोई निश्चय तो है नहीं नहीं यही दूसरा है तो बोलते आश्रमांधर का संदेह है इसी इसी में कोई बात नहीं नैष दोष है इसमें कोई दोष नहीं क्योंकि निश्चय कारण सद्भाव हम कहते हैं कि इसमें निश्चय करने के लिए कोई कारण मिलता है सिद्धांत जी ने कहा निश्चय कारण है अब संदेह हो गया तो निश्चय करना पड़ेगा निश्चय कैसे करेंगे वो वाक्य का आगे पीछे देखना पड़ेगा संदिग्धेतु वाक्य शेषात ऐसा पूर्वांशा में मीमांसा में सूत्र है संदेह होने पर वाक्य शेष का अनुसरण करना चाहिए आगे क्या कह रहा है ऐसा देखना चाहिए कभी कभी वक्ता के एक वजन आपको समझ में नहीं आता है तो प्रतीक्षा करनी चाहिए वक्ता आगे क्या कहने जा रही तो थोड़ी देर सुनने के बाद में आपको समझ में आएगा वक्ता का अभिप्राय यह ऐसा होता है तो केवल संदेह करने मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होता संदेह करते जाओ ऐसा नहीं होता संदेह का समाधान भी होना चाहिए तो समाधान के लिए आगे पीछे का विचार करना चाहिए किसमें कैसे कैसे होता है इसलिए यहां निश्चय का कारण है कैसे निश्चय का कारण है आप बताएंगे त्रयो धर्मस्क्य है प्रतिज्ञा अब यह धर्मस्कृत्व का प्रतिज्ञान किया यानी तीन धर्मस्क ऐसा कहा ठीक है ना तृत्व संख्या अब उसके बाद में नज्ञाद भूयांशो धर्मा उत्पत्ति भिन्ना सन्त हो अन्य आश्रम संबंधा त्रित्व अंतर्भावित शक्य अब यह तृत्व संख्या जो कहा इसको आप कहां जोड़ेंगे देखो तीन तो ढूंढना पड़ेगा आपको तो पूर्वादि क्या कहेंगे ये जो तृतीय संज्ञा है ना उसके बाद तुरंत क्या कहा यज्ञो अध्ययनम दानमिति मिति तृतीया प्रथम ऐसा कहा तो उसमें तीन बोला है ना ये यज्ञ दान अध्ययन तीन बोला तो तृत्व संज्ञा तो हो गया तो तीन बोलने के बाद में तीन बोला और ये धर्म का स्कंध भी प्रसिद्ध है यज्ञो अध्ययनम जो गीता में जैसे भगवान ने कहा यज्ञो दानम तबश्चै पावना मनीषिणाम और यज्ञ दान तबकर्म कार्यमिति ये कार्य ही है ऐसा भी कहा तो यज्ञोदान तपस्या ये कार्य है इसको न परे इसका त्याग नहीं करना चाहिए कभी नहीं त्याग नहीं हो गया ऐसा कहा तो तीन तो मिल गया तो ये तीन हो जाएगा भाष्यकार कहते हैं आपके यज्ञ में केवल क्या तीन ही है क्या आपके यज्ञ के, के संबंध का जो भी कार्य है उसमें तीन नहीं है बहुत बहुत सारे है वहां तो यज्ञादय भूयांश धर्मा बहुत सारे धर्म है बहुत सारे हैं उसमें और उत्पत्ति भिन्ना संतः उत्पत्ति माने उत्पत्ति विधि से भिन्न होकर के अनेक वहां कार्य हो जाते तो तीन में नहीं आता अन्यत्र आश्रम संबंध और इसीलिए यह आश्रम संबंध से अन्यत्र यानी तीन आश्रमों के ग्रहण किए बिना अन्यत्र कहीं ले जाना शक्य नहीं है अन्यत्र आश्रम संबंधा तृत्व अंतर्भाव ये अन्य जे जितने भी धर्म है यज्ञादि धर्म है इनको आ, यहां तृत्व संख्या में नहीं ला जा, लाया जा सकता है और ये आश्रम संबंध को छोड़ करके अन्य में यहां तृत्व संख्या नहीं लगेगी ये ठीक है यत्र यज्ञादि लिंगो ग्रहाश्रम एको धर्मो धर्मस्को निर्दिष्ट और यहां क्रम देखो ज्ञा आदि के द्वारा लक्षित गृहस्थ आश्रम एक धर्मस्क निर्देश किया गया ब्रह्मचारी आश्रम निर्देश और दूसरा ब्रह्मचारी आश्रम का भी स्पष्ट निर्देश है।, है दो का निर्देश स्पष्ट हो गया अब तब इत्य भी वो अन्य तब प्रधान ये तब करके जो कहा तब इध द्वितीय इसमें तब प्रधान आश्रम वानप्रस्थ आश्रम है उस आश्रम को छोड़ करके यह अन्यत्र कहीं जा नहीं सकता इसीलिए दो का जब स्पष्ट हो गया क्योंकि आश्रम आचार्य गोलवासी तो ब्रह्मचारी होता है वो तो ब्रह्मचारी आश्रम हो गया और इतनोदान तब ग्रस्थ में हो गया और बीच में आ गया तब ईदी दीदी अब पूर्वादि क्या मानता है ये तपस्या का अर्थ तपस्या केवल वानप्रस्थ में ही होता है और घर छोड़ने से ही तपस्या होती है ऐसा कहने का क्या मतलब है वो नहीं चाहते हैं ऐसा वो क्या चाहते हैं घर में रहते हुए तपस्या हो जाए सब कुछ घर में हो जाए क्योंकि व्यवस्था सब वहां ठीक है ना बाकी जंगल में फिर करके क्या तपस्या करेंगे वहां तो बहुत परेशानियां होती है तपस्या के लिए समय नहीं मिलता अब जैसा लोग आश्रम में आते हैं बोलते यहाँ कुछ करने का समय नहीं मिलता है ऐसा बोलते हैं। ऐसे जंगल में जाएंगे तो वहां भोजन भी करना पड़ेगा लकड़ी भी ढूंढनी पड़ेगी बिच्छा भी लाने पड़ेगा फिर जानवर जानवर भी वो तो डर भी रहता है फिर खाने पीने को के वस्तु भी वहां समय पर नहीं पहुंचता बहुत परेशानी होती है कभी जंगल में रहकर देखना तो पता चलेगा कितना मुश्किल होता है तो वहां रह के ऐसा साधन करना तपस्या क्या करेंगे तपस्या के लिए समय ही नहीं मिलेगा तो उससे अच्छा है कि घर में खा पी करके आराम से बैठ के तपस्या करे इसीलिए वो तबह दीदी यह लेना भी नहीं चाहते क्योंकि पहले से हम व्यवस्था कर चुके हैं ना पच्चीस तीस साल प्रयत्न करके सारी व्यवस्था हो गई है अब वो छोड़ करके अचानक कहाँ जाएंगे नहीं जाना चाहिए उसको तो अच्छी बात है वहीं रह करके करे तो अच्छा है इसलिए बहुत सारे पंथ है ऐसे चल पड़े अभी अब कहते हैं ग्रस्त में ये सब हो जाएगा ग्रस्त में सन्यास ग्रस्त में क्या वानप्रस्थ ग्रस्त में ब्रह्मचर्य सब ग्रस्त ब्रह्मचर्य तो पहले से अभी ग्रस्त में हो गया तो वहीं रह करके अध्ययन करने स्कूल जाते हैं आप तो ब्रह्मचर्य हो गया ग्रस्त हो गया और बाकी दो आश्रम भी ग्रस्त में ही हो जाए तो, तो क्या अच्छा रहेगा सुरक्षित रहेगा ऐसा करके सोचते हैं इसलिए आपको ऐसा लगता है लेकिन वहां वाक्य को अर्थ लगाने की तरीका देखो कि आगे पीछे का आपको स्पष्ट समझ में आया तो अस्पष्ट समझ में आया तो ये तो इसमें लगेगा क्योंकि तब प्रधान होते हैं वनप्रस्थ आश्रम इसलिए धर्मस्कंदो अभ्युभगम्य क्योंकि कल जो वाक्य आया था उसमें भी ये कहा नियमो वनवासीना तो नियम जो है ना वनवासियों के लिए प्रधान होता है इसीलिए क्यों नहीं उसको स्वीकार किया जाता तो तृतीय धर्मस्क नहीं द्वितीय धर्मस्कंद रूप से वानप्रस्थ और ये जे आरन्य इतिचा अरण्य लिंगात और अरण्य शब्द का प्रयोग किया अरण्य मैंने विजन देश जंगल ही होना आवश्यक नहीं है जहां लोग नहीं जाते हैं ऐसा विजन देश को अरण्य कहा जाता है जैसा मरुभूमि आदि भी अरण्य है तो मरुभूमि को अरण्य ही कहते हैं मरुअरण्य वो कैसे है क्योंकि वहां लोग नहीं जाते विजन होता है स्मशान को भी अरण्य कहा जाता है क्यों स्मशान में लोग नहीं जाते तो ऐसे स्थान को अरण्य कहते हैं बाकी तो जंगल को भी कहा जाता है क्योंकि जंगल में भी लोग नहीं जाते इसलिए। ऐसा अरण्य शब्द का प्रयोग किया है इस वाक्य में उसी से भी श्रद्धा और उसी के साथ श्रद्धा शब्द और तपस्या शब्द का भी प्रयोग किया तो उसी के द्वारा भी वान ही होना चाहिए तस्मात परामर्शे भी अनुष्ठे परामर्श होने पर भी इस वाक्य में परामर्श मात्र होने पर भी आश्रमांतरों का अनुष्ठान अवश्य विहित है ऐसा मानना पड़ेगा और गृहस्थ होने के बाद में वान स्वीकार करना आवश्यक होता है वान स्वीकार करेंगे तो बहुत कुछ समाज में व्यवस्था अच्छी हो जाएगी या आजकल वान स्वीकार नहीं करते हैं इसके कारण घर में कई प्रकार की परेशानी हो जाती है जब पुत्र या पुत्री का विवाह हो गया और उनके परिवार सब सेटल हो गया और उनके भी बेचे हो गए और बच्चे होने के बाद में ये कहा उसके बाद में फिर आपको उस घर में नहीं रहना चाहिए जब बहू आ गई तो बाकी काम तो बहू देखभाल करेगी ऐसा नियम भी है कहीं कहीं अभी आजकल भारत में भी कई स्थानों में ऐसा नियम है जब बहू घर में आती है तो सारे तिजोरी के चाभी और जो भी कुछ अकाउंट वकाउंट सब है वो सब उनको सौंपते हैं उसके बाद ये सास आदि जो है वो निवृत्त हो जाते हैं फिर ऐसे कार्य नहीं करते क्यों क्योंकि तभी जाके घर ठीक चले नहीं तो सास बहु में झड़ा होता रहता अब झगड़ा होने के बाद में वहां क्या क्या होता है मारपीट तक पहुंच जाता है सब कुछ बिगड़ जाता है और फिर उसके कारण फिर बाद में वो तलाक भी होते हैं डाइवोर्स भी होता है सब कुछ होता है बहुत कुछ जानत होता है इसीलिए पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इसको देखा क्योंकि उनको मनुष्य का स्वभाव मालूम है स्त्री का भी स्वभाव मालूम है पुरुष का भी स्वभाव मालूम है और वो किस किस अवस्था में क्या क्या मन बदलता है ये सारे कुछ उनको मालूम है उनको उन्होंने तो आ, सोशल साइकोलॉजी सब बहुत अध्ययन किया तो इसीलिए उन्होंने ये व्यवस्था रखी थी कि जब इतना तक हो जाएगा तो घर से आप निकल जाओ और जंगल के तरफ जाओ सब कुछ पुत्र पुत्री या जो भी हो उनको सौंप दो तो। उसके बाद नहीं रहना चाहिए ऐसा कहा यदि ऐसा करते हैं तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता अब दूसरी क्या है कि ये नौकरी नहीं मिलने की समस्या भी ठीक हो जाती जो वृद्धावस्था अब रिटायर्ड होने के बाद भी जो नौकरी करते हैं ना इसके कारण जो जवानों की नौकरी है वो तो नहीं मिलती है वो जवान जो नौकरी करना है उसी को ये करते हैं तो उसके कारण भी परेशानी हो जाती है तो वो भी अच्छा हो जाता क्योंकि सारे रिटायर्डमेंट लोग रिटायर्ड होने के बाद में फिर पूरे रिटायर्ड होकर के यदि चले जाए तो बहुत अच्छा होगा ना बाकी नौकरी बच जाएंगे अब तो कम से कम 20% लोग तो रिटायर्ड होने के बाद भी नौकरी करते हैं पैसा कमाने के चक्कर में वो चुप नहीं बैठ सकते करते रहते हैं कुछ न कुछ कमाते रहते हैं और घंटे करते रहते हैं और बाद में क्या होगा कि जो पुत्रादि होंगे ना वो पूरा पैसा बर्बाद करेंगे खत्म करेंगे वो तो पिताजी कमा करके रखेंगे वो घूमने जाएंगे वहां स्विचरलैंड में इधर उधर जाके घूम के आएंगे एक बार घूम के आ गया तो फिर लाखों रुपया खलास उसका वो हो गया उठ गया ऐसे करके करते हैं फालतू तो करते करेंगे क्यों उसको फालतू में पैसा मिल रहा है ना अब वो क्या करना है वो तो करेंगे तो इस प्रकार से वो भी बर्बाद हो जाएगा घर भी बर्बाद हो जाएगा और वो ठीक नहीं चलेगा इसलिए उन्होंने व्यवस्था दी आपने जो करना तो कर दिया सब कुछ करके दे दिया अब पुरुष स्वीकार करो उसके बाद घर से निकलो पति पत्नी दोनों निकलो या एक निकलो जो भी निकलना है निकल जाओ तो उससे क्या होता है उनके मन में आदर रहता है आपके प्रेम भी रहेगा और वो भी बाद में ऐसा करेगा त्याग बुद्धि आ जाएगी और लोभ चले जाएगा और साधन कर सकते हैं फल होगा और बाद में संन्यास लेने के अधिकारी हो गया तो संन्यास ले लो नहीं तो वाण के अनुष्ठान करते हुए अपने जीवन बिता सकते हैं बहुत कुछ होता है महाभारत आदि में ऐसी कथा आई है वो अलग रह सकती है स्वतंत्र रूप से रह सकती है या पुत्र के अधीन होकर के रह सकती है हा वो वो कर सकते ऐसा भी कर सकते तो ऐसा दोनों का विधान है तो स्वतंत्र रूप से भी आ, नहीं स्वतंत्र मतलब वो अकेला रहने में मुश्किल होता है इसलिए या तो फिर पुत्र के अधीन रहे या कोई और व्यवस्था में रह सकते हैं यदि अलग अलग रहते हैं तो वानप्रश्न में दोनों विधान है दोनों साथ में भी जा सकते हैं एक अकेला भी जा सकता है अकेला जाने पर यह व्यवस्था दी गई उनकी इच्छा है वो नहीं जाना चाहते जबरदस्ती थोड़ी है नहीं जाना चाहते हैं तो वो उस प्रकार से करें उसमें पुरुष भी हो सकता है स्त्री भी हो सकता है जो जिसकी जो इच्छा है इसी प्रकार कर सकता है आजकल तो बहुत सारे ऐसी व्यवस्था भी है अलग रहने के लिए अवान प्रस्थाश्रम इत्यादि व्यवस्था भी है उसी भी पर सकता ओम पूर्णमतः पूर्णमितम पूर्णात पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओ शा शाति शां गुरुमराजकी